युवकों के प्रति वेदांत का उद्देश्य वे स्वप्न में भी इस बात की कल्पना नहीं करते कि यही वह युक्ति है जिसके द्वारा हमारे धर्म की श्रेष्ठता प्रमाणित होती है क्योंकि हमारा धर्म पार्थिवता पर आश्रित नहीं है हमारा धर्म तो इसलिए सच्चा धर्म है कि यह सभी को इन तीन दिन के क्षुद्र इंद्रियाश्रित सीमित संसार को ही अपना अभीष्ट और इदिष्ट मानने से मना करता है और इसी को हमारा सर्वोच्च ध्येय नहीं बताता इस पृथ्वी का यह क्षुद्र क्षितिज जो केवल कुछ एक हाथ ही विस्तृत है हमारे धर्म की दृष्टि को सीमित नहीं कर सकता हमारा धर्म दूर तक बहुत दूर तक फैला हुआ है वह इंद्रियों की सीमा से भी आगे तक फैला है वह देश और काल के भी परे है वह दूर और दूर विस्तृत होता हुआ उस सीमातीत स्थिति में पहुँचता है जहाँ इस भौतिक जगत का कुछ भी श्रेष्ठ नहीं रहता और सारा विश्व ब्रह्मांड ही आत्मा के दिगंत व्यापी महामहिम अनंत सागर की एक बुंद के समान दिखाई देता है वह हमें सिखाता है कि एकमात्र ईश्वर ही सत्य है संसार असत्य और क्षणभंगुर है तुम्हारा सोने का ढेर खाक के ढेर जैसा है तुम्हारी सारी शक्तियाँ परमित और सीमाबद्ध है बल्कि तुम्हारा यह जीवन भी निस्सार है यही कारण है कि हमारा धर्म ही सच्चा है हमारा धर्म इसलिए भी सत्य है कि उसकी सर्वोच्च शिक्षा है त्याग और युगों के अनुभव से प्राप्त अपने अगाध विज्ञान और प्रज्ञा को लेकर यह सिर ऊंचा करके खड़ा होता और उन जातियों के सामने जो हम हिंदुओं की तुलना में अभी दुधमुहे बच्चे के बराबर है ललकार घोषणा करता हुआ कहता है बच्चों तुम इंद्रिय जनित सुखों से गुलाम हो ये सुख सीमाबद्ध है बर्बादी के कारण है भोग विलास के ये तीन दिन अंत में बर्बादी ही लाते हैं इस सब को छोड़ दो भोग विलास की लालसा को त्याग दो संसार की माया में न लिपटो यही धर्म का मार्ग है त्याग के द्वारा ही तुम अपने अभीष्ट तक पहुँच सकते हो भोगविलास के द्वारा नहीं इसीलिए हमारा धर्म ही सच्चा धर्म है